है प्रिय जहाँ की री सदा है प्रिय जहाँ की री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ है प्रिय जहाँ की री सदा काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है कुछ और नाता हो हमको हमें प्यार निभाना आता है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 हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार पिछले हफ्ते हमने बातें शुरू की थी मंसूरपुर से मगर आपको सच बताएं मंसूरपुर के बारे में कुछ बातें तो बतानी रही गई थी मंसूरपुर में ही साहब हमने कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान पाया वहाँ पर हम लोगों को कृषि का एक पीरियड होता था क्लास एट्थ में और साहब उस कृषि के पीरियड में हम लोगों को ले जाया जाता था सर शादीलाल के खेत में और साहब सर शादीलाल के खेत में जा कर के वहाँ पर कभी तो गन्ने खाने को मिलते थे और कभी गन्ने ट्रैक्टर पे लादने को मिलते थे मज़ा आता था साहब खेत में हमने वहीं पर जाना कि निराई क्या होती है और उसके बाद वो जिसको आजकल वीडिंग कहा जाता है ना वो भी करने का मौका मिलता था साहब जाड़े के दिनों में जब वहाँ जाते थे ना तो जानते मज़ा क्या आता था जाड़े के दिन और खेतों में गेहूँ और सरसों और साथ में कुछ जगहों पर तो मटर भी लगी होती थी मटर तैयार नहीं होती थी मगर मज़ा बहुत आता था मटर तोड़ के खाने में कच्ची मटर यानी कि वो मटर तो वैसे भी कच्ची ही होती है मगर वो मटर जो पूरी तरह से दाने भी ना बने हो, वो खाने में साहब जो मज़ा आता था ना पूछिए मत उसका तो जवाब ही नहीं है अच्छा मंसूरपुर के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में और बातें आपको बताऊंगा। उसमें एक मज़ेदार बात ये भी है कि मंसूरपुर में ही मुझे कुत्ते ने काटा था हाँ साहब कुत्ते ने काटा था और अब समझ में आता है कि कुत्ते के काटने पर न जब बच्चे को कुत्ता काटता है तो बच्चे से ज्यादा उसके माँ बाप परेशान होते हैं वो साल था उन्नीस बहुत पहले की बात है हाँ साहब हमारी उम्र थी तकरीबन 10 साल और जब कुत्ते ने काटा तो उस वक्त ये भी हुआ कि भाई मंसूरपुर में तो एंटी रेबीज इंजेक्शन भी नहीं मिलता है भाई राम। तो कहाँ जाना पड़ेगा ये सब भी विचार हुआ मगर साहब वो कुत्ते को पकड़ के बांध के डिस्टिलरी के मैदान में रखा गया था और साहब दे दे उसकी चौदह दिन तक सेवा हुई थी बाकायदा तो हमारे सड़क के कुत्ते का नाम भी कालू रख दिया गया था तो कालू भाई साहब जो थे वो थोड़े दिनों में हमारे दोस्त भी हो गए थे मगर खैर वो कालू भाई साहब के बाद ही हम लोगों ने भी अपने घर में एक कुत्ता पाला फिर तो आप लोग पालते रहे थे, हाँ उसको तो पाला गया और वो भी मतलब देसी कुत्ता टाइप का था मगर जब मंसूरपुर से पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ आ, क्या नाम था फरुखाबाद तो साहब फरुखाबाद जाते समय यह हुआ कि फरुखाबाद वाला जो घर किराए पर मिला है वहां पर कुत्ता नहीं रखा जा सकता तो उस कुत्ते का नाम था लूसी तो लूसी को जलालाबाद में किसी के घर पर छोड़ दिया मतलब कोई ठेकेदार थे पापा के परिचित उनके यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया था और लूसी को जितना दुख हुआ हो वो तो हम नहीं बता सकते मगर हम लोगों को बहुत दुख हुआ हम को बहुत अटैचमेंट हो जाता है तो साहब अब तो मंसूरपुर के बाद अगली कहानी मगर ये तो फरुखाबाद तो पहले गए थे मंसूरपुर तो फरुखाबाद से आए थे आप सोचिए ये बात मगर हम Mansoor भी बताना अगर मंसूरपुर के बाद हम लोग आए थे लूसी को हम लोगों ने जलालाबाद के पास छोड़ा था मगर लूसी हम लोग के पास उस कुत्ता काटने के इंसिडेंट के पहले थी खैर चलिए साहब तो अब बात करते हैं फरुखाबाद की फरुखाबाद मंसूरपुर से पहले थे पिताजी हमारे और फरुखाबाद उनका ट्रांसफ़र हुआ था उन्नीस में में मुझे इसलिए याद है कि वो चीन चीन अटैक हुआ हुआ हुआ था। हाँ, हाँ, चीन का का आक्रमण 20 अक्टूबर के दिन हाँ। और साहब पिताजी तबादला क्योंकि उसी जमाने में से प्रोहिबिशन हटा लिया गया हाँ। चूंकि प्रोहिबिशन हटाया गया तो वहां पर एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट किया जाना था हाँ। तो हमारे पिताजी को वहाँ पर पोस्ट किया गया और साहब पिताजी गए फरूखाबाद हम लोग तो मेरठ में ही थे और फरुखाबाद जब गए तो उन्होंने वहाँ पर मकान वकान ले लिया और फिर आए हम लोगों को ले जाने के लिए यहाँ पर आपको मज़े की बात एक ये बताऊँ साहब उस ज़माने में जब तबादले होते थे ना तो ये लोग अपना सामान लकड़ी की पेटियों में लेकर जाते थे बकायदा साहब लकड़ी की पेटियां आती थी उसमें सामान रखा जाता था वो पेटियां ऊपर से ठोंकी जाती थी मुझे पता नहीं उस समय कार्डबोर्ड के डब्बे नहीं होते थे शायद या होते भी होंगे तो उतने पॉपुलर नहीं थे जैसे आज के ज़माने में जब तबादले होते हैं यानी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कार्डबोर्ड के डब्बों में रखा जाता है ट्रांसफर की की बात कर कर रहे हैं तबादला तबादला तबादला भैया ट्रांसफर एक ही चीज होती है तो साहब वो जो लकड़ी पेटियां उसके बाद वो पेटियां वहाँ जाकर खोली जाती थी एक, और एक उसके बाद हाँ बोलिए हाँ, हाँ, बोलिए शायद लकड़ी के जो बक्से बनाए जाते थे या लोग बनवा लेते थे वो आगे भी नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं ये ये ये बक्से नहीं बनते थे फिर? ये वो जो फल की पेटी टाइप की होती अच्छा है ना उस टाइप की पेटियां होती थी जस्ट ऐसा कि हाँ तो बस वो सामान जाता था और उसके बाद फिर वो पेटियां वहीं फेंक दी जाती थी आ, आग जलाने का अब जो भी काम आती हूँ मुझे पता नहीं है तो साहब हम फरुखाबाद पहुंचे अब आपको बताएं हम लोग फरुखाबाद पहुँचे तो शायद नवम्बर दिसम्बर का महीना था हमारा जिस स्कूल में हम यहाँ पढ़ते थे मेरठ में उसका नाम था सोफिया गर्ल्स स्कूल हुँ. क्लास थ्री हमने पास किया था और क्लास वन हमारे भाई ने पास किया था और इन स्कूलों में सेशन जनवरी से दिसंबर चलता था हुँ. तो यानी दिसंबर में हमारा सेशन खत्म हुआ और साहब हम लोग पिताजी के साथ चले गए हुँ. जब फरुखाबाद पहुँचे तो मुझे जो पहली चीज याद है वो ये है कि वहां पर ये पता चला था कि यहां पर सेशन जुलाई से शुरू होता है यानी कि छ महीने कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा वो? अच्छा दूसरी बात ये पता चला था कि कक्षा छ से नीचे जो स्कूल हैं वो प्राइमरी स्कूल यानी वो म्युनिसपैलिटी उन स्कूलों को चलाती है तो के स्कूल में जमीन पे पट्टा बिछा के बैठना होता है और वो लकड़ी की पट्टी पर लिखा जाता है और तख्ती पर और साहब उसी तख्ती पर लिखने के लिए वो सेंटे का कलम होता है बास के का जी उसको सेंटा बोलते थे अच्छा। सॉरी और साहब वो तो हमारी माँ जो थी उन्होंने कहा कि अरे हमारे बच्चे अब जमीन पर दरी पर बैठकर पढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा उन्होंने कहा हम इनको घर पर पढ़ाएंगे बस साहब हमारी और हमारे भाई की तो बाछे खिल गई क्योंकि हम लोग ये तो समझ गए कि भैया अब छह महीने की छुट्टी है और ये सोच के डर नहीं लगा की अम्मा जी कितना धुनाई करेंगे अरे उनकी धुनाई की, की ज्यादा हम लोग परवाह नहीं करते थे कितना मारती भाई दो चार हाथ मार के छोड़ देती तो अब भैया ये हुआ कि ठीक है साहब छह महीने आपको सच बता रहे हैं साहब वो जो मजा किया ना उसका आज तक कोई जवाब नहीं है रिटायर हुए दस साल हो गए साहब आज कल भी वो हमारे ऊपर कंट्रोल और नियंत्रण उस जमाने से कहीं ज्यादा किसने किया नहीं नहीं हम अभी आपके सामने कुछ कहकर डांट नहीं, नहीं, नहीं खाना नहीं, चाहते। हम बताते हैं, आपके कंट्रोल किसने किया ये जितने बच्चों को पकड़ के आप पढ़ाते हैं उन्होंने किया हुआ है अरे भैया देखा है आप नीचे टहलने जाते हैं बेंच पे बैठ के लोगों से फोन पे बात करते तो एक बच्चा तो सचमुच में पूरे बिल्डिंग में सब कोने कोने में झाकता हुआ खोजता हुआ आता है पकड़ के ले आता जैसे कोई अपने कुत्ते को पालुओं को पकड़ के ले आता है आपको सच बताएं। अरे चलो है हो गया भाई। वो भी अपने आप में एक किस्सा है वहां पर स्कूल में पहुंचे जब उस स्कूल में गए तो क्या हो गया की उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने पूछा कि भाई आपके बच्चे ने पिछला टीसी तो पिछला टीसी टीसी दिखाइए तो तो साहब जो उनको दिखाया गया तो वो था क्लास थ्री का उन्होंने कहा बच्चे ने क्लास थ्री पास किया है और आप इसको यहां पर हमारा स्कूल ही क्लास सिक्स से है आप कैसे उसको यहाँ एडमिशन कराएंगे पिताजी ने कहा साहब हम इसको प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल सामने ने कहा ठीक है आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप एक काम करिए आप इसको घर पे एक आध साल पढ़ाइए और फिर उसके बाद देखिए उन्होंने पिताजी ने कहा साहब ये बच्चे पढ़ चुके हैं घर पर आप इनका जो भी टेस्ट लेना है ले लीजिए प्रिंसिपल साहब ने कहा ठीक है चलिए हम टेस्ट ले लेते हैं और साहब उनके सामने इंटरमीडिएट बोर्ड का एक सिलेबस पढ़ा हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये सिलेबस अगर ये बच्चा पढ़ देता है तो मैं इसको सिक्स क्लास में एडमिशन दे दूंगा ठीक है हम साहब वो सिलेबस दिया उन्होंने वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था और साहब हमने उसको धमाधम दम धमाधम दम पढ़ दिया जब उसको पढ़ दिया तो अटके नहीं, नहीं अटके साहब की तो प्रिंसिपल साहब ने हमसे पूछा कि बेटा इन इन वर्ड्स का मतलब बता सकते हो उसमें था एजुकेशन सब्जेक्ट ये सब हमने कहा बता सकते हैं तो उन्होंने हमसे तीन चार वर्ड्स का मतलब पूछा हमने बता दिया जब उनको मतलब बता दिया तो उन्होंने कहा ठीक क्लास में एडमिशन अरे गजब कि स्पेलिंग नहीं लिखना है पूछ नहीं लिखना वो अपना माथा पकड़ दिया बोले भाई कैसे इसका हम एडमिशन ले, ले उन्होंने कहा साहब आप इससे भी पढ़वा तो लीजिए पढ़वा लिया साहब उन्होंने भी पढ़ दिया जब उन्होंने पढ़ दिया बोले भैया इनको हम क्लास सिक्स में एडमिशन दे देते भैया उनको क्लास सिक्स में एडमिशन दे दिया इस तरह से साहब उस स्कूल में हम क्लास सेवन और क्लास सिक्स में एडमिशन ले लिए अब आपको बताएं साहब हमें ना तो हिंदी की गिनती आती थी यानी हमें एक दो तीन नहीं आता था हमें वन टू थ्री आता था हमें हिंदी की वर्णमाला नहीं आती थी तो आ आ यी यी हमको नहीं नहीं नहीं नहीं आता आता आता था था और आ आ आ आ पढ़ने का मौका नहीं था। अब हम क्या करते हमने कहा कोई बात नहीं भाई आ आ है है मगर हमको हमको पढ़ना तो आता है। हमको लिखना आता है तो साहब हम पढ़ते भी थे लिखते भी थे हिंदी हाँ हिंदी हम हिंदी खूब पढ़ते थे तो साहब हमने हिंदी में इतिहास भूगोल सब पढ़ा और साहब आपको सच बताएं भाई साहब हम उस क्लास में फर्स्ट आए थे अरे वाह हमको हाँ, अच्छा, तो अब समझ में आया कि वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे हम लोग तो ये जानते थे उनको पीटीआई जी कहा जाता था यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जी पीटीआई तो जी थे तो पीटीआई जी साहब जो थे वो एक थोड़े बुजुर्ग टाइप के सिर पे कम बाल एक खा एक खाकी नेकर कमीज खाकी वो ड्रेस थी वहां की कमीज और हाथ में एक छोटा सा डंडा साहब पीटीआई जी साहब हम लोगों को एक्सरसाइज करवाते थे और उसके बाद अगर आपने जरा भी गलती की हाँ. तो साहब उनका डंडा पढ़ना तो तो पक्का था साहब वो डंडे खाते थे हम अच्छा वहाँ पर आपको बताएं उस जमाने में भी वहां पर एक वर्कशॉप थी और वर्कशॉप में हम लोगों को एक पीरियड में जाना पड़ता था क्या सीखते थे आ, लकड़ी काटना लकड़ी तो पर रंदा चलाना यानि कि हम आज जानते हैं कि उसको कारपेंट्री कहा जाता है तो कारपेंट्री और क्या बोलते हैं उसको वो जो लोहारी होता है ना सब उसको क्या कहा जाता है मेटल शॉप अरे नहीं यार मेटल शॉप नहीं कहते हैं हाँ लोहार का काम आयरन स्मिथ बोलते हैं अरे आप लोग को इतना भी अंग्रेजी नहीं आती है महाराज हाँ तो अब वो था हमने साहब वहीं पर वो भी देखा कि वो जो धोखनी होती है ना वो भी चलती थी साहब और फुकनी फुकनी भी चलती थी उसके बाद साहब हमने देखा वो एक मशीन होती है गोल गोल घुमा के हाथ से उससे भी हवा चल, हवा देते हैं और उससे आँच तेज़ तेज़ धीमी होती है ये भी था साहब वहां पर बड़ा साहब वो स्कूल अपने जमाने का उसका नाम था क्रिश्चियन इंटर कॉलेज तो साहब वहां पे हमने पढ़ाई की अच्छा फरुखाबाद के बारे में जल्दी जल्दी आपको थोड़ी सी बातें और बता दें फरुखाबाद में ही हमने साहब वो कौन थी फिल्म देखी थी हुँ. और साहब वो कौन थी फिल्म की खास बात आपको बताए हम लोग वो फिल्म देखने पहुंचे शाम को छ से नौ वाले शो में हुँ. और साहब दस मिनट करीब फिल्म चल भी चुकी थी फिल्म रोकती गई फिर अनाउंसमेंट हुआ हाँ। तहसीलदार साहब की फैमिली आई है इसलिए फिल्म फिर से शुरू की जाएगी <laughs> तो साहब तहसीलदार साहब की फैमिली आई थी हमें पहली बार समझ में आया कि तहसीलदार होना कितनी बड़ी बात है तो अच्छा छान लिया कि हमको तहसीलदार बनना नहीं उस समय तो ऐसा कुछ नहीं विचार आया था बाद में हालांकि तहसीलदार का एग्जाम नायब तहसीलदार का एग्जाम तो दिया था हमने भी हाँ हाँ दिया था साहब तो साहब वो था उसके बाद आपको बताएं वो जो हॉल था ना वो एक गली के अंदर जाके था और गली के मोड़ पर दो दुकानें जहां पर दोकी की लॉन्च मिलती थी आज भी साहब मुझे याद है उन दुकानों का क्या कलेवर था लौकी की लॉन्च और साहब लौकी की लॉन्च को बर्फ के ऊपर रखा जाता था और साहब वो मिलती थी अरे वाह क्या चीज होती थी साहब पूछिए मत। मतलब लौकी को दूध के साथ अब पकार यार पकार ये सब मत कहिए कि लॉन्ज बर्फी अलग चीज होती है लॉन्च अलग चीज होती लौकी? है नहीं भैया बोल शुद्ध लौकी ही होती थी मीठी और साहब बस वो आहा हा हा क्या चीज है अच्छा साहब आपको बताएं वहीं पर हमने पहली बार एक बड़े राष्ट्रीय नेता को देखा यानि कि हम जिनके घर में रहते थे न, लाला कहलाते थे ना वो वो कहलाते उस जगह के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे हाँ। तो साहब वहां पर यशवंतराव बलवंतराव बलवंत चौहान आए थे उस समय वो डिफेंस मिनिस्टर थे और लाला बाबू ने उनको फरुखाबाद में अपने घर पर खाने पर बुलाया था और साहब उनको खाने पे बुलाया था और हमारे घर में उनके लिए जली बनी थी साहब वैसी जली जो माता जी ने बनाई थी ना हमारे हमने तो आज तक नहीं खाई है वो जली हम सच बताएं हम बच्चों को खाली देखने को मिली थी खाने को नहीं मिली थी खैर बलवंत राव साहब की आत्मा को भगवान शांति दे हम तो यही कहेंगे कि वो जली वैसी माता जी जैसी बनाने बनाती थी वैसी जली एक बार फिर से खाने को मिल जाती बस आप अरमान पूरे हो जाते मगर चलिए अरमान तो अब पूरे ना होंगे क्योंकि न तो माता जी हैं और ना जली वैसी कोई बना सकता है हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी पत्नी बना नहीं सकती हैं जली जली तो बहुत बार बनाई हमने भी बनाई है मगर वैसी नहीं बनाई तो ठीक है साहब चलिए तो जली का भी जिक्र हो गया अच्छा वहाँ पर एक और फिल्म देखी थी उसकी भी याद है मुझे उसका नाम था किनारे किनारे अच्छा वो मीना कुमारी थी उसमें और कौन था हीरो मुझे वो नहीं, नहीं मालूम साहब उसमें था गाना किनारे किनारे चला जा रहा हूँ अच्छा। अच्छा। सुना नहीं क्या बात करती है मीना कुमारी के फिल्म का इतना मशहूर गाना अच्छा साहब मगर किनारे किनारे की खास बात क्या है कि अपने घर से निकल किनारे किनारे देखने के लिए हम लोग पैदल गए थे अब ज़्यादा दूर था या नहीं ये तो मुझे नहीं ख़्याल है मगर हम वहाँ वह गए थे अच्छा एक और बात बताएं साहब वहीं फरुखाबाद की हम लोग जहाँ रहते थे ना वो घर उसके दो तरफ से आने जाने का रास्ता था एक तो मेन रोड से था जहाँ पर लाला बाबू की दुकान थी दुकान मतलब मुझे लगता है उनकी कोई आढ़त वग़ैरह थी तो वो था और एक पिछवाड़े वाला दरवाज़ा था जो गली में से आता था तो साहब उस पर हम लोगों का चूंकि जो हिस्सा उन्होंने किराए पर दिया था वो गली वाली साइड में था तो साहब यहाँ पर एक कमरा नीचे था फिर एक उसके उपर, एक उसके ऊपर थोड़ा सीढ़ी चढ़ के था तो वो एक कमरा जैसा था जिसको किचन की तरह इस्तेमाल किया जाता अच्छा। था और उसके ऊपर जाके यानी ये तो मेज़ेनाइन हो गया उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर दो या तीन दो कमरे थे शायद और एक बरामदा था वहाँ पर हम लोग रहते थे तो साहब मुझे ख्याल है कि वहाँ पर जो बरामदा था ना उसमें से बैठ कर के आप कहीं बाहर की तरफ देख सकते थे अब मुझे ख्याल नहीं वो कहाँ खुलता था मगर हाँ ये याद है हमारे कमरे में से यानी जो सोने वाला कमरा था ना वहाँ पे एक खिड़की थी और वो खिड़की से आप गली में देख सकते थे साहब आपने सुना होगा फरुखाबाद में हैंड प्रिंटिंग का बड़ा काम होता है अब हाँ। पता नहीं आज होता है कि नहीं मगर उस जमाने में तो होता था तो साहब वो गली जो थी ना वो हैंड प्रिंटिंग के काम के लिए मशहूर थी और उस खिड़की में से बहुत से घर दिखते थे उनकी छतें दिखती थी जहां परिटिंग ब्लॉक्स का होते थे उन ब्लॉक्स को कैसे वो रखा जाता था फिर उसके बाद उसको कपड़े पर लगाते थे वाह वो भी याद है या अच्छा अब आपको एक बात और बताए साहब वहां पर हम लोगों की काफी पिटाई भी होती थी। वहाँ पर लाला के कई कई बच्चे बच्चे थे। थे। थे। यानी और और उनके उनके एक दो भाई मुझे मुझे लगता है है ये अगर मुझे सही याद है, तो लाला बाबू मारवाड़ी थे अच्छा। साहब उन बच्चों में सबसे बड़ी एक लड़की थी जो उस वक्त मेरे ख्याल से अब हम लोग शायद दस 9-10 साल के रहे होंगे वो लड़की कुछ 12-13 साल की थी मगर हम लोग को उस वक्त वो काफी बड़ी और काफी भयानक दिखती थी क्योंकि वो हम लोगों से तगड़ी भी थी लंबी भी थी और साहब उसका हाथ बड़े जल्दी चलता था तो साहब अगर अगर हम लोगों से खेल में जरा सी भी चूक हो जाती यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग भागने का खेल खेल रहे हैं तो अगर भागने में आपने थोड़ी भी ढिलाई की और आप उसकी टीम में हैं तो वो आपको पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी तो साहब वहाँ पर काफ़ी पिटाई भी हुई हम लोग की स्कूल में तो पिटाई कम हुई मगर यहाँ पर अच्छी हुई घर पर तो हम लोग डरते थे कि भैया दीदी से बचकर रहो एक बात अच्छा आपको और बताएं साहब मज़े की बातें वहाँ पर ही हमने मतलब फरुखाबाद शहर में हमने शायद आपको पहले भी एक आध जगह पर बताया है कि फरूखाबाद शहर पहुँचने के लिए गंगा नदी क्रॉस करनी पड़ती थी और गंगा नदी पर पुल नहीं था भाई साहब तो पुल नहीं था तो आप पूछेंगे कैसे क्या तैर कर, कर जाते थे जाते नहीं भैया तैर कर नहीं जाते थे पॉन्टून ब्रिज बनता था गर्मियों में पुल। जी हाँ जिसको पीपे का पुल कहा जाता है तो साहब छोड़ देते थे और उस पॉन्टून ब्रिज पर आप आते थे और उसके बाद तांगा इक्का कैसे भी सड़क रिक्शा नहीं चलता था टांगा इक्का ही था तो उससे आप फतेहगढ़ पहुंचते थे और फतेहगढ़ से फरुखाबाद आते थे कार भी नहीं आती थी नहीं उसके ऊपर कोई सवारी नहीं चलती थी अब आप पूछेंगे तो इसका मतलब वहां पे कारें कैसे जाती थी वहां पर नहीं? कारें आती थी अगर नहीं। आप नहीं नहीं नहीं, नहीं अगर आप दूसरी तरफ से आते उस शहर में यानी कि इटावा वगैरह की तरफ से तो वहां पर कारें वगैरह आती तो थी। ये जो ब्रिज था ना ये बरेली की तरफ से आने पर गंगा नदी पड़ती अच्छा। थी अच्छा साहब नहीं नहीं अच्छे से याद नहीं है जितना याद है उतना बता रहा हूं अच्छा साहब तो फरुखाबाद में वो देखा उसके बाद आपको बताए फरुखाबाद में ही हमारे एक गुरुजी यानी मास्टर साहब आते थे उनका नाम था चतुर्वेदी जी चतुर्वेदी जी का पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा है मगर चतुर्वेदी जी की खास बात यह थी कि उनके अंदर जितना धैर्य मैंने देखा उतना धैर्य यदि किसी व्यक्ति में हो जाए ना तो वास्तव में वो आदर्श व्यक्ति बन जाएगा और टीचर में धैर्य होना हाँ, तो बहुत बड़ा हाँ मगर साहब हम लोग जितने बदमाश थे यानी हम और हमारा भाई जब भी मैं हम लोग बोलता हूँ ना तो मतलब हम और हमारा भाई और हम दोनों में से बदमाशी करने में जो आगे रहता था वो भाई रहता था आगे तो साहब क्या होता था कि वो शाम के टाइम पे जब मास्टर साहब के आने का टाइम होता था ना तो थोड़ा हम लोग उस जगह पर छिड़काव कर देते थे वो छिड़काव का कारण यह था कि मास्टर साहब साइकिल आवे और वहां पर आके वो गिर जाए और अगर वो गिर गए तो हम लोग का ये था कि भगवान की दया से उनका हाथ पैर तो टूटे गए और अगर हाथ पैर टूट गया तो कुछ दिनों की छुट्टी तो साहब वो चतुर्वेदी जी मास्टर साहब की भी याद है मुझको उसके बाद साहब आपको बताए कि कक्षा सात तो वहां पढ़ा उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया तो, तब वो मंसूरपुर आए थे तो इस तरह से मेरठ से फरुखाबाद और फरुखाबाद से मंसूरपुर तो साहब ये रही मंसूरपुर की बातें फरूखाबाद सॉरी माफ़ कीजिएगा मंसूरपुर ऐसा दिमाग पे चढ़ा हुआ है तो ये थी फरुखाबाद की थोड़ी सी बातें और आज यही पर बंद कर रहा हूं क्योंकि आज टाइम नहीं है आपको पता है इस समय रात का आठ बज चुका है और इतवार की रात है तो भैया आपसे कल ही सुबह मिलना है तो बाकी बातें अगले हफ्ते तब तक के लिए अनुमति दीजिए नमस्कार वो सब अगले हफ्ते ओके शुभ राम नवमी सबको और नमस्कार चलिए साहब फिर मिलेंगे इतने पावन हैं लोग जहाँ हो इतने पावन हैं लोग जहाँ मैं नित नित मैं नित नित, नित शीर्ष जुगाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा इतनी ममता दियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं